विवेकानंद साहित्य पत्रावली स्वामी अभेदानंद को लिखित ओम नमो भगवते राम कृष्णाया गाजीपुर दो अप्रैल अठारह भाई काली प्रमदा बाबू तथा बाबूराम के पत्र के साथ तुम्हारा पत्र मिला मैं वहाँ यहाँ पर एक प्रकार से ठीक ही हूँ तुम मुझसे मिलने के लिए इच्छुक हो मेरे भी तुमसे मिलने की प्रबल इच्छा है इसी कारण मैं नहीं जा पाता हूँ साथ ही बाबा जी भी मना करते हैं दो चार दिन के लिए उनसे आज्ञा लेकर मैं तुमसे मिलने का प्रयास करूंगा। किंतु डर इस बात का है कि ऐसा करने पर तुम ऋषि कैसी प्रथा के अनुसार मुझे एकदम पहाड़ पर चढ़ा लोगे फिर मेरे लिए अलग होना कठिन हो जाएगा ख़ासकर मुझ जैसे दुर्बल के लिए कमर का दर्द भी किसी तरह ठीक नहीं हो पाता बड़ी भला है धीरे धीरे अभ्यस्त होता जा रहा हूँ प्रमदा बाबू से मेरा कोटि कोटि प्रणाम कहना मेरी शारीरिक तथा मानसिक उन्नति के लिए वे अत्यंत हितकारी मित्र हैं उनका मैं बहुत ही ऋणी हूँ जो कुछ होना है होगा इति शुभा नरेंद्र श्री प्रमदा मित्र को लिखित गाजीपुर 2 अप्रैल अठारह सौ जिस वैराग्य की आप मुझे सलाह देते हैं वह मैं कहाँ से प्राप्त करू उसी के लिए तो मैं पृथ्वी पर मारा मारा फिर रहा हूँ मुझे मुझे यह सच्चा कभी उपलब्ध होता है, मैं आपको आपको करूंगा और आपको इस प्रकार की कोई चीज प्राप्त हो, तो कृपया उससे साजी के रूप में याद करें। आपका नरेंद्र श्री स मित्र को लिखित रामकृष्णो जयती वराहनगर दस मई अठारह सो नब्बे पाद अनेक व्यवधानों तथा जर फिर आने लगने के कारण मैं आपको नहीं लिख सका अभेदानंद के पत्र से यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप अच्छे हैं शायद गंगाधर अब वाराणसी पहुंच गए हो जमराज यहाँ हमारे बहुत से मित्रों और स्वजनों के लिए मुंह फैलाए हुए हैं इसलिए मैं बहुत उद्विग्न हूँ संभवतः नेपाल से मेरे लिए कोई पत्र नहीं आया नहीं मालूम कब और कैसे विश्वनाथ काशी के प्रभु मुझे कुछ शांति प्रदान करने की कृपा करेंगे जैसे ही गर्मी कुछ कम हुई मैं इस स्थान से चल दूंगा पर अब भी मुझे नहीं सोचता कि मुझे कहाँ जाना है मेरे लिए विश्वनाथ जी के से अवश्य प्रार्थना कीजिए कि वे मुझे शक्ति दें आप भक्त हैं और प्रभु के शब्दों जो मेरे भक्तों के भक्त हैं देवास्तव में मेरे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं को याद करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आपका नरेंद्र